श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौंतीस चौदह मार्च अठारह श्री राम कृष्ण के देह धारण का अर्थ श्री राम कृष्ण काशीपुर के, का के बगीचे में हैं शाम हो गई है वे अस्वस्थ हैं ऊपर वाले बड़े कमरे में उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं नरेंद्र और राखाल दोनों पैर दबा रहे हैं पास ही मणि बैठे हैं श्री रामकृष्ण ने इशारे से उन्हें पैर दबाने के लिए कहा चरण सेवा करने लगे आज रविवार है 14 मार्च अठारह फाल्गुन की शुक्ला नवमी गत रविवार को श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि की पूजा बगीचे में हो गई है गत वर्ष दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बड़े समारोह के साथ जन्म महोत्सव मनाया गया था इस वर्ष वे अस्वस्थ हैं भक्तों के हृदय में विषाद छाया है इसलिए पूजा और उत्सव नाम मात्र के लिए हुए भक्तगण सदा ही बगीचे में उपस्थित रहकर श्री राम कृष्ण की सेवा किया करते हैं श्री माता जी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हैं किशोर भक्तों में से बहुतेरे सदा ही वहाँ उपस्थित रहते हैं नरेंद्र राखाल निरंजन शरद शशि बाबूराम योगीन काली लाटू आदि जो कुछ अधिक उम्र वाले भक्त हैं वे प्रायः नित्य आकर रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं कभी कभी वे रह भी जाते हैं तारक सीती के गोपाल भी वहाँ हर समय रहते हैं तथा छोटे गोपाल भी श्री रामकृष्ण आज बहुत अस्वस्थ हैं आधी रात का समय है ऊपर के हाल में श्री राम कृष्ण लेटे हुए हैं तबीयत बहुत खराब है आंख नहीं लगती दो एक भक्त चुपचाप पास बैठे हुए हैं इसलिए कि अब कब कैसी जरूरत हो एक आस बार झपकी आती है और श्री राम कृष्ण सोते हुए से जान पढ़ते हैं मास्टर पास बैठे हैं श्री राम कृष्ण इशारा करके और भी पास आने के लिए कह रहे हैं उन्हें इतना कष्ट है कि पत्थर का हृदय भी पानी पानी हो जाए वे धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ मास्टर से कर रहे हैं तुम लो, लोग रोगे इसलिए इतना दुख भोग कर रहा हूँ सब लोग अगर कहो कि इतने कष्ट से तो देह का नाश हो जाना ही अच्छा है तो देह नष्ट हो जाए श्री राम कृष्ण की इन बातों को सुनकर भक्तों का हृदय टूक टूक हो रहा है वे भक्तों के माता पिता और रक्षक हैं वे ऐसी बातें कह रहे हैं सब लोग चुप हो रहे गंभीर रात्रि है श्री राम कृष्ण की बीमारी मानो और बढ़ रही है अब क्या किया जाए बहुत सोच कर भक्तों ने एक आदमी को कलकत्ता भेजा उसी गंभीर रात्रि में श्रीयुक्त उपेंद्र डॉक्टर तथा श्रीयुक्त नवगोपाल कविराज को लेकर गिरीश काशीपुर के घर में आए भक्तगण पास बैठे हैं श्री राम कृष्ण जरा स्वस्थ हो रहे हैं कह रहे हैं देह अस्वस्थ है पंचभूतों से बना शरीर ऐसा तो होगा ही गिरीश की ओर देखकर कह रहे हैं बहुत से ईश्वरीय रूपों को देख रहा हूँ उनमें एक यह रूप भी अपने रूप को देख रहा हूँ